दूसरे पर दृष्टि अटक जाती है इसलिए बोलना और ईमानदार रहना बड़ा कठिन बोलना और प्रमाणिक रहना बड़ा कठिन अच्छा है इतनी समझ आनी शुरू हुई शुभ लक्षण है ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है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 बड़े विचारक पैस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90 प्रतिशत मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें झगड़े फसाद कम हो जाएं उपद्रव कम हो जाएं अदालतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़े चुप रहें जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण है बोले कि फंसे बोलने से एक सिलसिला शुरू होता है सारी बात मौन सीखने की है मौन प्रमाणिक होगा क्योंकि मौन में दूसरे की मौजूदगी नहीं है झूठे होने की कोई जरूरत नहीं है बोलने में झूठ बोला जाता है मौन में झूठ का क्या सवाल है मौन तो सच होगा ही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 कहीं मैं दूसरे को राजी न कर पाया गाया और कहीं दूसरे ने हंसा मखौल हुई मजाक हुआ तुमने ख्याल किया स्नान गृह में दर्पण के सामने तुम फिर से छोटे बच्चे हो जाते हो मुंह बिचकाते हो अपने पर ही हंसते भी हो खो गए बीच के दिन फिर तुम छोटे बच्चे हो गए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 ऐसे जीने लगता है जैसे दूसरे हैं ही नहीं जयपाल सात्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन है। दूसरा नरक है द अदर इज हेल अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है दूसरे की मौजूदगी तत्म उपद्रव शुरू कर देती दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती तुम बेचैन हो जाते हो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 महावीर 12 वर्ष मौन रहे फिर लौट आए बस्ती में जंगलों से वापस, फिर बोलने लगे बुद्ध 6 वर्ष तक एकांत में रहे फिर लौट आए जब भी जीसस को ऐसा लगता है कि लोगों के संग साथ ने धूल जमा दी तो अपने दर्पण को झाड़ने वो एकांत में पहाड़ पर चले जाते हैं।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 जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते उस दिन तुम सुबह थके थके, थके उठते हो चाहे तुम आठ दस घंटे बिस्तर पर पड़े रहे चाहे तुमने करवटें बहुत बदली लेकिन सपने तुम्हें घेरे रहे तुम उठले-उठले रहे भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही तुम अकेले न हो पाए नींद में भी तुम मौन न हो पाए नींद मौन हो जाने का अर्थ सुखती है जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो मौन में तुम गहरी नींद में हो और होश में होओगे पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की समाधि का अर्थ है सुसुक्ति धन होश होश भी हो और सुसुक्ति जैसी प्रगाढ़ शांत दशा हो जहां तरंग भी नहीं उठती डूबो मौन में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 हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे उन्होंने एक कक्षा के विद्यार्थियों को दो हिस्सों में बांट दिया आधे विद्यार्थियों को कहा अलग कमरे में कि यह सवाल जो तख्ते पर लिखा जा रहा है बहुत कठिन यह इतना कठिन है कि कोई आशा नहीं कि तुम में से कोई भी इसे हल कर पाएगा तुमसे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसे हल करने में कठिनाई पाते हैं। यह तो बड़े गणितज्ञ ही इसे हल कर सकते लेकिन सिर्फ जानने के लिए दिया जा रहा है हो सकता है संयोग से शायद इसका कोई जरा भी आश्वासन नहीं है शायद तुम में से कोई थोड़ा बहुत इसको हल करने की दिशा में ठीक चल पाए पूरा हल कर पाए यह तो हो नहीं सकता फिर भी कोशिश करो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 जिससे आत्मज्ञान की तरफ कदम रखना है उसे ये सम्मोहन तोड़ देना होगा उसे अपने पे भरोसा करना पड़ेगा सीधा सीधा दूसरे का माध्यम हटाओ भी इससे दूसरे को अपना पता नहीं तुम्हारा पता क्या होगा वो खुद तुम पे निर्भर है कि तुम उसकी तरफ कहो कि आप बड़े बुद्धिमान क्या आप बड़े सुंदर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 हाँ जब देख लिया फिर बड़ी देर हो गई और बातें चलती रही दो चार बार उन्होंने इशारा किया कि वो एक हजार एक रुपया मैं बात टाल गया फिर फिर उन्होंने याद दिलाई मैंने कहा कि तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि मुझसे रुपये मिलने वाले नहीं तुम अपने हाथों घर से देख के निकले होते तुम मेरा भविष्य बताते हो तुम्हें अपना आज भी पता नहीं है और पारस्परिक चलता है लेन देन हम तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं तुम हमारी प्रशंसा कर देते हो दोनों घर प्रसन्न लौट जाते हैं, डूबो मौन में दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से मैं यह कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ धीरे धीरे में एक बल आएगा वो तुम्हारे भीतर से आएगा और तब तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारी परमाणुता रह जाती मिटती नहीं वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता बना ही रहता है उसकी एक सतत धारा एक अंतरधारा बहती रहती बोलते भी तुम हो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 आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती ऐसा ही निशब्द का आकाश है मौन का आकाश है सुनने का भीतर आकाश है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता विचारों से विचार क्या फर्क लाएंगे रेखा भी नहीं खींचती लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब एक बार मौन में थिर हो जाओ फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी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 कहते हैं ब्रह्म स्वयं घबरा गया क्योंकि कल्प बीत जाते हजारों हजारों वर्ष बीतते तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है ऐसे शिखर पर कोई हजारों वर्षों में पहुंचता है और अगर उस शिखर से आवाज ना दे उस शिखर से अगर बुलावा ना दे तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर भी ना मिलेगी वो तो आंख उठाकर देख भी ना सकेंगे उनकी गर्दनें तो बड़ी बोझिल वस्तुतः वो चलते नहीं सरकते रैनते आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा जो भी मौन का मालिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ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 कहते हैं स्वर्ग में जो फूल लगते वो मुरझाते नहीं पर हम सुख है लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना ही पड़ेगा सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू कोई नरक में पड़ा है कोई स्वर्ग में पड़ा है जो नरक में पड़ा है वो नरक से बचना चाहता है जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग को पकड़े रखना चाहता है दोनों चिंतातूर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 और जब भी कभी कोई वाणी के पार गया हो उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है आप तो हो जाती है उस वेदों का पुनः जन्म होने लगता है तो पहले तो मौन को साथ हो मौन में उतरो फिर जल्दी ही वो घड़ी भी आएगी वो मकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी तब उसमें प्रमाणिकता होगी सत्य होगा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 आज की सुबह मेरे कुफ्र आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ दिले वीरा में अजब की अंजुमन आ रही है मत पूछ मेरी मस्ती का हिसाब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 जहाँ आदमी को अकेला ही जाना पड़ता है जहाँ राजपथ नहीं जहाँ बस पगडंडियां पगडंडियां भी पहले से तैयार नहीं चलते हो बस उतनी ही तैयार थी दुनिया तो यही समझेगी कि तुम गए दुनिया तो यही समझेगी कि तुम मुर्दा हुए मोहब्बत ने उम्र अब हमको बक्सी मगर सब यह समझे फना हो गए हम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 वो तुम ही जानते हो तुम्हारे भीतर अषाण के मेघों को देखकर जो मोर नाचने लगे वो तुम ही जानते हो तुम्हारे भीतर तो अमृत बरसा है मृत्यु समाप्त हुई है लेकिन लोगों के लिए तुम लगोगे कि मृतक हो गए मौन से शुरुआत होती उस शुरुआत में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 लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा में तुम में जीवंत हो जाते है मरने की तैयारी रखना क्योंकि वही साधना है और मरकर ही मिलता है महाजीवन शुभ है घड़ी घबड़ाना मत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 पहले चुप था फिर हुआ दीवाना अब बेहो से